नारायण नारायण आज का विषय है गृहस्थी में मनुष्य कैसे बढ़ते सचमुच विश्व में मेरा अपना हित अथवा अनहित करने वाला यदि कोई है तो मैं ही स्वयं हूँ मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ मैं ही सभी बातों का करता हूँ ऐसी भावना मन में हो तो फिर उन बातों का फल भोगने की इच्छा होती है मनुष्य चाहता है कि उसे दुख ना हो बीमारी ना आए फिर भी वह दुख या बीमारी डाल नहीं सकता मतलब कि मैं ही सब बातों का करता हूँ यह उसकी भावना सरासर झूठी सिद्ध होती है घर का मालिक न होते हुए भी मैं ही मालिक हूँ की भावना रखता है और इसे क्या कहा जाए अत गृहस्थों और संतों में यही फर्क है कि संत कर्ता ईश्वर ही को मानते हैं और हम अपने को कर्ता मानते हैं यदि हम ऐसा कहें कि राम सभी बातों का कर्ता धरता है तो सुख कल्याण अपने आप आएगा सब भगवान को सौंप दो और आराम से रहो उसी में सच्चा हित है यदि डॉक्टर ने कहा हो कि मरीज को मीठा खाने को मत दो और यदि हम उसे मीठा खाने को देते हैं तो हम उसका अनहित ही करते हैं उसी प्रकार विषय वासना में उलझकर हम अपना ही अनहित करते हैं मरीज या रोगी को तीन बातें करनी पड़ती हैं एक कुपथ टालना दूसरी पथ्य के अनुसार खाना और तीसरी दवा लेना वैसे ही भव रोगी को भी तीन बातें करनी पड़ती हैं एक दुसंगति अनाचार मिथ्याभाषण, द्वेष मत्सर आदि अवगुणों का त्याग करना दूसरी सत्संगति, सदग्रंथ सेवन सदविचार सदाचार का आचरण करना तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात नाम स्मरण करना यही औषधि सेवन है साधना आयु पर अवलंबित नहीं है मैं कब मरने वाला हूँ यह मैं नहीं जानता इसलिए आयु के संबंध में मुझे स्वयं को बड़ा ही कहना चाहिए हमें अपनी जिहवा को नाम स्मरण की आदत डालनी चाहिए प्रारंभ में हमें विस्मरण होगा पर आदत हो जाने पर अपने आप स्मरण होगा और फिर बाद में भगवान के अस्तित्व की समझ आएगी साधना में कुछ मात्रा में ज़बरदस्ती चाहिए नियम छोटा हो लेकिन उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए प्राण की बाजी लगाकर उसका करना जरूरी है बहुत अधिक मात्रा में नियम बनाए जाते हैं तो मन उनको टालने के लिए प्रयत्न करता है नाम स्मरण करना ही भगवान के पास पहुंचना है जब हम साधना में आगे बढ़ जाते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कभी हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं नाम स्मरण की लगन घटने के लिए कितनी ही बातें कारण होती हैं ऐसी स्थिति में जिद से हमें नाम स्मरण करते रहना चाहिए नाम स्मरण में रुचि निर्माण करने के लिए नाम स्मरण ही करते रहना चाहिए भगवान को सबसे अधिक प्रिय यदि कोई बात है तो नाम ही है नाम स्मरण करने से भगवान के प्रति अपनापन निर्माण होगा विश्वास रखिए नाम स्मरण से ही भगवान आपको प्राप्त होंगे जब पानी जम जाता है तो बर्फ़ बनती है ठीक उसी प्रकार नाम स्मरण करने से श्रद्धा दृढ़ होती है श्रद्धा के कारण भगवान तुम्हें मिलेंगे ही देवता भक्त और नाम ये तीनों त्रिवेणी संगम ही हैं। जहा देवता है वहां भक्त और नाम होते हैं और जहाँ भक्त होता है वहां नाम और देवता होते हैं नारायण नारायण